पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाँति लक्ष्मीधरक अदतमकरंद अद्वैत मकरंद अमृत स्वयं प्रकाशयति विरचितयांज रंजिकाख्य व्याख्या समेत रस अभिव्यंजक रस से अभिव्यंजिका रससार को प्रकट करने वाले ये व्याख्या है व्याख्या है रस अभिव्यंजिकाख्या रसाभिव्यंजिका है आख्या नाम जिसकी जिसका उसी व्याख्या का नाम है रसाभिव्यंजिका इस नाम से प्रसिद्ध है व्याख्या से युक्त अद्वैत ग्रंथकार का नाम है लक्ष्मीधर कवि कवि है क्रांत ज्ञानी और इसकी टीकाकार स्वयं प्रकाश यती बड़े विद्वान है इसकी टीका उन्होंने लिखी अद्वैतम करंध श्री गणेशाय नमः श्री रघुनाथानंद मूर्ति गुरुभ्यो नमः ये मंगलाचरण करने के पहले ऐसे भगवान का स्मरण किया गणेशाय नमः रघुनाथानंद मूर्ति गुरुभ्यो नमः श्री रघुनाथानंद स्वरूप गुरु को नमस्कार है निरंतरा निं निराननंद चिदनम ब्रह्म निर्भय श्रुत्या तकानूति्य महमस्म्य सदा नित्यम निरंतर आनंदम आनंद घन है निरंतर आनंद स्वरूप घनम चेत का चेतन का भी घन आनंद का निरंतर घन से ठोस है अंतर व्यवधान रहित आनंदे है चिद वही ब्रह्म है जो निर्भय भय रहित अविद्या से अज्ञान से भय है शुद्ध ब्रह्म रहित निर्भय है श्रुत्या तर्कानुभूति है प्रमाण तर्क है मनन करने के लिए उसके पश्चात अनुभव होता है तर्कानुभूति हमेशा ही अद्वितीय में हूं केवल अद्वितीय नहीं उसके साथ है निर्भय ब्रह्म नित्यम निरंतरानंदम ब्रह्म। सदा अहम् अस्मि, हमेशा ही मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ श्रुति है प्रमाण तर्क अनुभूति से हमेशा ही नहीं कि पहले सद्वितीय है ज्ञान होने के बाद अद्वितीय हो जाएगा ये नहीं सदा ही अद्वय। पहले ब्रह्म से भिन्न है ज्ञान होने के बाद ब्रह्म होगा ये भी नहीं है सदा ही निर्भय ब्रह्म है निरंतर अज्ञान के कारण अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता है मानने मात्र से ब्रह्म से भिन्न नहीं होता है अज्ञानी के कारण मानता है भोजन करके सोया सपने में अपने को मानता है मैं भूखा हूं भूखा नहीं है उठने के बाद खाना नहीं पड़ता है इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ही है अज्ञानी के कारण अब्रह्म मानता है परिचिन मानता है जन्म मरण वाला इसे मानता है दुखी होता है किंतु अनुभव होने पर देखता है कि पहले से मैं ब्रह्म हूं पहले से भी मेरा जन्म मरण नहीं था सदा अद्वितीय ब्रह्म हूँ ये ग्रंथ टीकाकार स्वयं प्रकाशित है, स्वयं कहते हैं, नित्य अम्बा अम्बा अंबा गृहीतवाधम वंदे लावण्यमधुराकारम् लावण्यमधुराकारम् मधुराकारुण्यरसिधि वंदे वंदे इनके करता हूं। करता नमस्कार धम ये अम्बागृहित अंबा देवी के द्वारा वाध गृहित है अर्धनारीश्वर है लाम भाग अध गृत है चंद्रकलाधरम चंद्र से कला चंद्रकला चंद्रकलाया धरम धर चंद्रकला धर धर तिथि धर बनाना नंदी ग्रही पचादी हो लूणी नच धर बनने के बाद चंद्रकलाया धर उसको धारण करने वाले शिव जी है लावण्य मधुराकार लावण्य सुंदर है मधुर है आकार जिनका रोचनिय मधुर का रुचिकर है कारुण्य रस बारीम कारुण्य रस के बारी समुद्र है कृपा सिंधु कहते हैं आशुतोष कहते हैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी के ग्रंथ में भी अर्धनारीश्वर का प्रणाम करते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं क्या मंगलाचरण मुक्तावाली में कोई है मुक्तावाली क्या मंगलाचरण आलो में किसको न, नहीं तो नूतन जलधरुच कर भगवान श्री कृष्ण का है और चूड़ा चूड़ाम वलयी कृतवासुखी भवो भव्याय लीलातांडव पंडित यह है और नटराज रूप है नृत्य करने वाले रूप का स्मरण किया बहुत स्थान में है शिव जी का इस प्रकार कवल्यानंदींद्रादपेमें हृदय काशे काशी मोहध्वांतर्तक कंज रजो रवि कवलानंद योगिंद्र कैबलानंद है योगिंद्र महात्मा सन्यासी उनके पाद कमल रजो रवि रज के प्रकाश करने वाले रवि सदृश सूर्य भगवान राजते में हृदया काश हो हृदया में विराजमान है जो कि मोह भांत निवर्तक मोह रूप अज्ञानूप धातंधकार निवर्तक शुद्धानंदपदा भोज द्वंद्व सेय यदुद्दव निर्वाणरसमस्वाद्य शिष्यापंक्त <coughs> गुरु है शुद्धानंद पदम्बोज पदरूपज अंभोज अंबस जल उसे जात कमल है कमल द्वम युग लेद युग है कम, कमल के सदृश यद उद्भव निर्वाण रसम आस्वाद्य शिष्याली पंक्त हृष्टा जिस पाद कमल द्वंद से निकला हुआ निर्वाण रसम आस्वाद्य निर्वाण रस को आस्वादन करके पाद कमर से जो रस है जैसे पद्म के रस है भ्रमर पान करता है इसी प्रकार गुरु विंद से निकला हुआ निर्वाण रस उसको प्राप्त करके शिष्यालिपंक्त हृष्टा शिष्य रूप अली पंक्त अली भ्रमर उनकी पंक्ति शिष्य समूह जिनके पाद कमल रस को आस्वादन करके प्रसन्न हो गयी अर्थात अज्ञान निवृत्ति हो करके अज्ञान निवृत्त हुआ संसार को पार कर ली मुक्त हो गये ऐसे सुधानंद पदाम भोज द्वंदम से इनका मैं सेवन करता हूँ प्रणाम करता हूँ सेवन करता हूँ सच्चिदानंद योगी इंद्र जयंती भुवि केचन यतस्तीर्ण मैया संसारिधि के साक्षात गुरु है सचिदानंद योगीन्द्र केचन योगीन्द्र केचन भोवि जयंती ऐसे महापुरुष पृथ्वी में जिनके कृपालभत मया संसार बारिधि तीर्ण यभत कृपालभ मात्र से कृपा कण से स्वल्प कृपा से ही मैया संसार बारिधि तीर्ण संसार समुद्र को मैंने पार कर लिया प्रयत्न करना पड़ता है गुरु कृपा ईश्वर कृपा आवश्यक है आत्म कृपा, शास्त्र कृपा गुरु कृपा ईश्वर कृपा चार ये तो ईश्वर कृपा गुरु कृपा आवश्यक से प्रयत्न करने पर संसार समुद्र को पार कर लेते हैं टीकाकार का मंग उनका मंगलाचरण हुआ अभी टीका कहते हैं यह खलु लक्ष्मीधरो नाम कविन्द्रो लक्ष्मीधर है नाम जिसका कोई कविन्द्र कविनांद्र श्रिष्ट क्रांतदर्शी ज्ञानी नि, निरंतर नित्यादि अनुष्ठान शुद्ध श्रांतया संजात विवेक वैरा के समाधि मुक्षा बत इसका अन्वय आगे के साथ है। कांचित पुरुष दौर्यान उपलभ्य इनको देख करके किसको देख करके कुछ अधिकारी को देख करके अधिकारी कैसे निरंतर नित्य आदि अनुष्ठान शुद्ध शांततया निरंतर नित्य नैमित्तिक कर्म निष्काम कर्म आदि से सेवा आदि के द्वारा अनुष्ठान इनके के अनुष्ठान के द्वारा शुद्धम स्वांतम ये शाम अंतकण स्वांत निरंतर ही नित्य नैमित्तिक कर्म निष्काम कर्म सेवा आदि के अनुष्ठान से अंतकण शुद्ध होता है शुद्ध होने पर ही संजात विवेक वैराग्य समाधि ममू चावत अधिकारी न अधिकारी अंतकन शुद्ध होने पर ही संजात उत्पन्न होता है विवेक वैराग्य समाधि सट्क संपत्ति और मुख्यत्म चार्य अधिकारी साधन चतुष्टय जिससे युक्त होने पर वेदांत श्रवण करने का अधिकार होता है अंत कर्ण शुद्ध होने पर ही ये विवेक वैराग्य आदि साधन चतुष्टय होता है अपने वर्णा श्रम धर्म पालन करे नित्य निमित्त का कर्म करे तब परमात्मा ईश्वर की कृपा से ही साधन चतुष संपत्ति प्राप्ति होती है विवेक और वैराग्य समाधि सट्क संपत्ति उपरति, तिथिक्षा श्रद्धा समाधान उसके पश्चात मुमुक्षा मुमुक्षा बत द्वितीय बोवचन ऐसे मुमुक्षा वाले अधिकारी को देख करके कांसित पुरुष दौर या उपलब्ध ऐसा जो अधिकारी पहले क्या करते हैं आत्म विविधिशया ऐसे साधन चतुष्ट होने पर जिज्ञासा होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में पहले कहा अथ अथ कहा था अनंतर किसके अनंतर साधन चतुष्टय के अन्तर साधन चतुष्टय होने के बाद ही जिज्ञासा होती ब्रह्म जिज्ञासा जानने की इच्छा जब तक अंत कोण शुद्ध नहीं हुआ साधन चतुष्टय नहीं होता है तो जिज्ञासा होती नहीं कर्म फल अनित्य है फिर जब समझते हैं फिर ज्ञान से मुख्य है तो जिज्ञासा होती आत्मा विविध दिशया विविधिशा है वेदितम इच्छा जिज्ञासा होने पर फिर आत्मज्ञान की जब इच्छा होती है बाकी सब कर्म छोड़ देते हैं वैराग्य होता है इस्लोक परलोक साधन कर्म आदि धन संपत्ति सब छोड़ देते हैं संतत लोक वेद धर्मान लोक वेद धर्म सब को लोक में कर्म वैदिक कर्म धर्म पूरा का त्याग करके के उत्तराखंड आ जाते हैं सब छोड़ करके सब ने छोड़ करके आए साधरों को सब गुरुवर चरण उपसर्पण पुरस्वर के चरण पाद पागमन चरण के समर्पण पूर्वक विदिता सम्यक सुत वेदांत तत्व तो इतने होने के बाद विधिवत आचार्य के चरण में जाकर के विधि से जैसे विधान किया गया शास्त्र श्रवण करने के लिए ऐसे दीर्घ काल रह करके सेवापूर्वक श्रुत वेदांत तत्व श्रुतम ये तत्व श्रवण करने के बाद भी श्रुतम च तद तत वेदांत तत्व च कर्म वेदांत तत्व के श्रवण होने के बाद भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है श्रवण मनन निध्यासन वृहधारण के वाक्य प्रमाण आत्मावार दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिशित है व्यवस्था तो श्रवण है अंगी प्रधान है उससे प्रमाण से ज्ञान होता है वेदांत तो श्रवण करने पर शास्त्र में जो निर्णय किया गया शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म है जगत कारण जिसके अज्ञान से संसार और उसके ज्ञान से मुख्य ये तात्पर्य निश्चय होता है वेदांतों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है ऐसा निश्चय होने तक श्रवण करना चाहिए वेदांता अशेषा आदि मध्यावसान ब्रह्मात्मन तात्पर्य मिथि श्रवण भवे थे पंचदेशकार ने कहा आदि में मध्य में अंत में सर्वत्र संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य ब्रह्मात्मी जीव ब्रह्म की एकता में तात्पर्य ऐसा ज्ञान हो जाना श्रवण है तो वेदांत तत्व तो ब्रह्म का श्रवण वेदांत से करने के बाद भी असंभावना है संभावनाएं के संशय किन्तु सब संशयों को संभावना नहीं कहते हैं संभावना भी संशय है किंतु सब संशय संभावना नहीं है संशय और संभावना में थोड़ा सा भेद है वन्यमा नवा वन्य है अथवा नहीं है उधर जल है अथवा नहीं है ये तो हो गया संशय किंतु संभावना है कुछ लक्षण देखा हा हो सकता है जल मिल सकता है इधर जल होगा पक्षी पशु जाते या हरे भरा दिखता है कुछ लक्षण देकर के संभावना उत्कट अन्यतर कोटि का संशय संभावना है संशय में दोनों कोटि है अथवा नहीं बराबर है एक कोटि उत्कट हो जाए अधिक हो जाए तो उसको कहते संभावना है अथवा नहीं है पता नहीं है किंतु संभावना देखते मेघ काला काला होकर के संभावना वर्षा सता लेकर चलो वहां क्या है संभावना है कभी कभी नहीं हो किंतु संभावना में एक कोटि उत्कट हो तो उसको संभावना कहते हैं निश्चय नहीं है संशय है किन्तु संभावना है इसका विपरीत है असंभावना ये असंभव है जीव ब्रह्म की एकता वेदांत श्रवण करने के बाद शास्त्र में तो एक तो कहा गया किन्तु ये तो असंभव है ईश्वर सर्वज्ञ है जगत कर्ता है जीव अल्पज्ञ है और परिच्छिन्न है जन्म मरण वाला है ये दोनों की एकता कैसे होगी ये असंभव है ये असंभावना रहती है उसके द्वारा श्रवण से थोड़े वेदांत तत्व के श्रवण से कुछ ज्ञान तो होता है किंतु ज्ञान का ये प्रतिबंधक हो गया असंभावना प्रतिबंधक है प्रतिबद्ध ज्ञानतया तो प्रतिबद्धम ज्ञानम येसा, ते प्रतिबद्ध ज्ञाना, असंभावना से ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है ज्ञान देखा फिर असंभव है ये कैसे हो सकता है असंभावना से ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है कभी कभी ऐसे होता है किसी व्यक्ति को देखा किंतु वो तो उसको तो वहां दिखाता है वो तो यहाँ कैसे आ गया तो कभी नहीं आता है आ नहीं सकता है ये असंभव है ऐसा होने पर फिर देखने के बाद भी निश्चय नहीं होता है वो है अथवा नहीं है असंभावना कैसे आएगा इतने बूढ़ा पहाड़ के ऊपर कैसे आ गया वो नहीं होगा अथवा कोई व्यक्ति मर गया सुना था मर गया फिर देखते हैं तो असंभव तो मर गया था नहीं मरा हुआ भी सुनकर किस के किसके मन में हो जाता है मर गया फिर व्यक्ति को देखने पर असंभावना से ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है सामने देखते है व्यक्ति को किंतु असंभव वो तो मर गया था तत्व से आदि महावाक्य के श्रवण करने पर वेदांत श्रवण करने पर थोड़ा समझ में तो आता है मैं ब्रह्म हूं असंभावना से ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है प्रतिबंधक हो गई असंभावना ऐसा होने से प्रतिबंधक जब ज्ञान में आ गया तो संतोष नहीं होता है अपरितुष्यत परितोष नहीं प्राप्त करने वाले द्वितीय बोझ नहीं संतोष को प्राप्त नहीं करने वाले कांचित पुरुष धौर्यान उपलब्ध। ये लक्ष्मीधर कवि उनको देखा बहुत कुछ लोग हैं वेदांत श्रवण तो कर लेते हैं कुछ श्रवण करने के बाद समझने में आता है किन्तु असंभावना के कारण उनका ज्ञान प्रतिबद्ध है प्रतिबद्ध होने के कारण परितोष जो वेदांत जन्य ज्ञान से संतोष शांति की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है असंतोष रहता है और संभावना है मैं ब्रह्म कैसे हूं वेद में कहा गया तो, तो क्या हूं मुझे भोग प्यास अपरितोष होकर के संसारिक तो के, संसारी, संसारी के दुख को भोगते हैं फिर भी ऐसे जो अधिकारी कोई सामान्य नहीं है जिनका अंत शुद्ध होने के कारण साधन चतुर्थ होता है उसके पश्चात किसी महापुरुष के चरण में जाकर के जिज्ञासा हुई उनके चरण में जाकर के सब छोड़ करके वेदांत का श्रवण क्या विधि पूर्वक ये सामान्य नहीं है वेदांत श्रवण पूरा करके संशय प्रमाण संशय नष्ट हो जाए उसके बाद प्रमेय संशय रहता है उसकी निवृत्ति जब तक नहीं हुई तो भी ज्ञान प्रतिबद्ध तो ये पुरुष धौर्य पुरुष श्रेष्ठ है उनको देख करके बड़े विरक्त साधु महात्मा घर छोड़कर आ गए और वेदांत भी श्रवण करते हैं करने के बाद भी संतोष को प्राप्त नहीं करते कुछ बाकी है उनको देखने के बाद देख करके उपलब्ध संजात करुणा संजाता करुणा कस्य लक्ष्मधर कविन्द्र से लक्ष्मीधर कविन्द्र संजात करुण करुणा हो गई दया देखा ये सब छोड़ करके आकर के इतने दिन से वेदांत श्रवण करते तो भी संतोष नहीं है असंभावना है उनको देख करके करुणा हो गई तेसा करतल बिल्लफलवत स्फुटम वेदांत प्रतिपाद्यं ब्रह्म सच्चिदानंदम सर्वोपन सर्वग देण मनोबुद्ध्यहंकार साक्षी प्रत्येकतया तर्क संभावित किंचिप्रक अद्वैत मकन्दाख्यम आरभ चिकित्सि परिसत श्रेष्ठदेवता मंगलम् स्वयं अनुष्ठा शिष्य शिक्षा ग्रांततो निबद्धनाथि करुणा होने के बाद तेषाम जो अधिकारी वेदांत सम्मन कर लेने के बाद भी असंभावना से ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया संतोष को प्राप्त नहीं करते उनके पर दया होने पर तेम करत बिल्व फलव हाथ में बिल्व फल रहने पर संदेह नहीं मेरे हाथ में है अथवा नहीं देखते हैं ऐसे सामने हाथ में आ गया दृढ़ निश्चय जैसे होता है ऐसे स्फुटम वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म स्पष्ट ही कैसे ज्ञान को हो जो कि वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य वेदांत के उपनिषद वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणन एक हजार एक सौ अस्सी शाखा है वेद में प्रत्येक शाखा के अंत में एक एक उपनिषद ज्ञान कांड है आजकल सब उपलब्ध नहीं दो सौ ढाई सौ कुछ उपलब्ध उनमें से दस उपनिषद के ऊपर भगवान भाष्यकार ने भाष्य रचना की तो ब्रह्मा वेदांत प्रतिपाद्य तम तोनिषद पुरुष पृचामी उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य होता है परमात्मा ब्रह्मा, वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्मा है उनका क्या लक्षण है सचिदानंद लक्षण सचिद आनंद लक्षणम ये सवि सदूपे चिदूपे आनंद सदव समेदमग्रसूपे सत्यम ज्ञान चिदूप विज्ञान आनंदब्रह्म आनंद वि सर्व्ञ सचिद लक्षण ब्रह्म का किंतु तटस्थलक्षण जन्माद्यशत जगत् जन्म स्थिति प्रल कारण जगत उत्पत्ति के कर्ता सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है ब्रह्म माया विशिष्ट होने पर माया विशिष्ट ईश्वर सर्व का है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वोपाद सर्वेशान कार्याण उपादानम सबका उपादान कारण है शुद्ध ब्रह्म को विभरत उपादान कारण कहते हैं माया का परिणाम होता है तो माया विशिष्ट चेतना चेतन कारणभ उपादान कारणभि सर्वदन निर्वगत अद्विती देण मनुबुद्धिअहंकार साक्षी प्रत्येक भिन्नतया देह बुद्धि अहंकार देहेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार साक्षी ये अहंकार का जो साक्षी है देह इंद्रिय प्राण मन, मनो, बुद्धि अहंकार का साक्षी सबको जानने वाला जो प्रत्येक आत्मा है वही ब्रह्म है तद अभिन्न देह इंद्रिय, प्राण मन, बुद्धि अहंकार ये हो साक्ष्य दृश्य ज्ञय इनको जानने वाला है साक्षी इदम शरीरम कमते क्षेत्र में ते अभिधि क्षेत्र हो गया देह इंद्र प्राण मन बुद्धि अहंकार ए तद व्यक्तितम क्षेत्रज्ञ इति तद क्षेत्र को शरीर को जानने वाला है क्षेत्रज्ञ देह को जानने वाला इंद्रिय को प्राण को मन को बुद्धि को अहकार को सब को जानने वाला जो साक्षी है वो प्रत्येगात्मा है उससे अभिन्नतया जो ब्रह्म उससे अभिन्न है अभिन्न कैसे होगा असंभावना थी कि ये तो अल्पज्ञ है वो तो सर्वज्ञ है इसको संभावना इसकी संभावना करेंगे तर्क ही उपनिषद वाक्य से तो सुन लिया तत्व श्यव ब्रह्माष्टमी जीव ब्रह्म के एकता उपनिषद तो कही गई किन्तु तो तर्क से संभावना करने के लिए तर्क ही बहुत तो तर्क बताएंगे ये संभावना तर्क से होने पर ये बताए मनन युक्त्या संभावितत्वानुसंधान हम मन युक्ति से कैसे संभव है अनुसंधान करना मनन करने पर ही प्रमेय संशय नष्ट होता है तब निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति होती है असंभावना जब तक है आंख बंद कर बैठेंगे हम ध्यान करेंगे निधिध्यासन नहीं होता है पहले मनन करके संभावना हो प्रमेय संशय की निवृत्ति हो जाए तब निधि होता है इसलिए तर्क से मनन करने के लिए ही ये ग्रंथ बनाया बहुत लोग श्रवण तो बहुत नहीं करते हैं जो करते हैं थोड़ा समझ लिया और आगे मनन नहीं कर पाते हैं तर्क से कैसे मनन करना है मालूम नहीं है तर्क ज्ञान नहीं मनन करने के समय नहीं सांसारिक प्रवृत्ति में रुचि ज्यादा है तो मनन करने के लिए कहाँ समय है जब तक मनन के बिना ननन के द्वारा असंभावना की निवृत्ति नहीं हो हमें संशय की निवृत्ति नहीं हो तब तक श्रवण से लाभ नहीं श्रवण जन जो लाभ होना था वो नहीं होता है मनन करने के बाद फिर ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है ये संभावना करने के लिए कंचित किंचित प्रकरण ये प्रकरण ग्रंथ है जिसका नाम अद्वैतमकर अद्वैतमकर आख्या आरभ मण आरम्भ करते हुए चिकित्सित अभिघ्न परिस देवता प्रणाम रूपमंगलम स्वयं अनुष्ठान करके शिष्य शिखाए ग्रंथ तो निबधनादि ये इतने रहेगा आगे मंगलाचरण करके बताते हैं ते ग्रंथ ग्रंथाकार मंगलाचरण ओम शांति शांति शांति, शांति।